भागवत महापुराण दसम काल यवन का भस्म होना मुचकुंद की कथा अवतीर्ण यदकुल गृह आनक वरंते वासुदेवे ती वसुदेव सुतम हिमा उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यद में वसुदेव जी के जहां अवतार ग्रहण किया है अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूं इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं कंस सद्विशह चुषा अब तक मैं काल नेमी असुर का जो कंस के रूप में पैदा हुआ था तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूं राजन यह काल यवन था जो मेरे ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया सोहम तवाग्रहा मुगत प्रार्थिता प्रचुरम पूर्व प्रयाहम भक्त वत्सल वही मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्त वराण मृस्व से सर्वाण कामां दिते मनो जन कश्चिन्हति सोच तुम इसलिए राजर से तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो मैं तुम्हारी सारी लालसा अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करें श्री शुकुवाच इतुक्त प्रणम्याचकुंदो मुन्वित नारायण देव गर्गवाक्यम अनुस्मरन श्री सुखदेव जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब राजा मुचकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतरण होने वाले हैं वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण है आनंद से भर कर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की श्री शुकुवाच श्रीमचुक विमोह तो यम जनई समीयाथदेश सुखा दुख प्रभवेश सज्जते गृह सुषित पुरुष वंचित मुचकुंद ने कहा प्रभो जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं लब्धा जनो सम्मति लब्धजनो दुर्लभमानुस्य पतितो यथा यथापचू इस पाप रूप संसार से सर्वथा रहित प्रभो यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति, असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते भजन नहीं करते वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुक्षतृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है राजोन मध्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुतारोष भू वा सज्जम से दुरंत चिंतया भगवान मैं आज मैं राजा था राज लक्ष्मी के मत से मैं मतवाला हो रहा था इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार रानी खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया नरदेव कलेवरे जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी की है और दृष्ट होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था नरदेव इस प्रकार नरदे मदान तो कुछ समझा ही नहीं रथ हाथी घोड़े और पैदल की चतुरंगणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता प्रमत्तमुच्चिथया प्रविद्ध लोभम विषेषुला प्रमत्त सहसा लिहालो मुझे यह करना चाहिए। मुझे यह करना करना चाहिए चाहिए मुझे और यह नहीं करना चाहिए इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पढ़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है असावधान हो जाता है संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उसकी लालसा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं कालेन थे काले भस्म संगीत जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था वही शरीर आपके आबाज काल का ग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर पक्षियों के विष्ठा धरती में देने पर सड़क सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है निर्जित अभूत विग्रहरासन स्थ समाज बंदित मैथुन्य सुखे सुजोषिता क्रीड़ा मृग पुरुष ईस नीयते जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है करोति कर्माषि प्रविद्ध तरसो न सुखा कल्पते। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हो ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भाती स्थित हो शुभ कर्म करते हैं इस प्रकार जिसकी त्रिश्ना बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता भवाप वर्गो भ्रम तो जदा भवे जनस्य तरह सत्समागम सत्संग त से जायते अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने वाले जीव से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है मने मामुष राजपन्धापो यार साधु विरेक चर्चया विवेक चर्य वनम विविखंडूमि भगवान मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह की वर्षा की क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे राज्य का बंधन टूट गया साधु स्वभाव के चक्रवर्ती राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकांत में भजन साधन करने के उद्देश्य से वन में जाना चाहते हैं तब उसके ममता बंधन से मुक्त होने के लिए बड़े प्रेम से आपसे प्रार्थना किया करते हैं न काम्यम तब पाद से अकिचन प्रार्थित माद वरम विभो आराध्य कस्वामु हरे उत आर्यो वरमात्म बंधन अंतरियामी प्रभो आपसे क्या छिपा है मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता क्योंकि जिनके पास किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं है अथवा जो उसके अभिमान से रहित है वे लोग भी केवल उसी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं भगवान भला बतलाइए तो सही मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे तस्मा दृष ईश सत्वुण अनुबंधना परम् इसलिए मैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से संबंध रखने वाली समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल माया के लेशमात्र संबंध से रहित गुणातीत एक अद्वितीय स्वरूप परम पुरुष आपकी शरण ग्रहण करता हूं चरमेह वृजना लब्ध नु था पे अवृत सभी मित्रो लाति कथित शरण सूपेतरात्मृतमशोक पापनमीश भगवन् मैं अनादिकाल से अपने कर्मफलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था उनके दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी मेरे छह शत्रु पांच इंद्रिय और एक एक मन कभी कभी शांत न होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जाती थी। कभी किसी प्रकार क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली शरणदाता अब मैं आपके भय मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ सारे जगत के एकमात्र स्वामी परमात्मन आप शरणागत की रक्षा कीजिए श्री भगवान वाच सार्वभौम महाराज मति विमलोर्जिता वरय प्रलोभित न कामर्विहिता जगवान श्री कृष्ण ने कहा सार्वभौम महाराज तुम्हारी मति तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटिका है यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अनीन न हुई प्रलोभित प्रमाता ना नाम आती विद्यते मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भड़कती युन्जाना नाम भक्ता नाम प्राणायाम आदि अक्षीण वासनम राजन दृश्य ते पुनरुत्थित जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करे उनकी वासनाएं छीण नहीं होती और राजन उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है महिम कामम नित्य दातुभ्यम भक्ति मैया न पादे तो अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी छात्र धर्म तो जनतुन नप तपसा जय्यघम मदाशित तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है ग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन डालोतर वही मापि केवलम राजन अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुद होगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे श्रीमद्दवते महापुराणे बारमहस्या सहितायां दसमस्क उत्तराधे मुचुकुंदस्तुतिमकम